वेताल पच्चीसी दूसरी कहानी यमुना के किनारे धर्म स्थान नामक एक नगर था उस नगर में गणाधिप नाम का राजा राज्य करता था उसी में केशव नाम का एक ब्राह्मण भी रहता था ब्राह्मण यमुना के तीर पर जब तप किया करता था उसकी एक लड़की थी नाम था उसका मालती बहुत रूपवती थी। जब वो ब्याह के योग्य हुई, तो उसके माता पिता और भाई को चिंता हुई। संयोग से ब्राह्मण अपने किसी यजमान के घर बारात में गया। भाई पढ़ने चला गया। तभी उनके घर में एक ब्राह्मण का लड़का आया। लड़की के मायने उसके रूप पर गुणों को देखकर उससे कहा कि मैं तुमसे अपनी लड़ उधर ब्राह्मण को एक लड़का और मिल गया और उसने भी वचन दे दिया जहां ब्राह्मण का लड़का पढ़ने के लिए गया था वहाँ पर वो भी एक लड़के से वादा कराया अपनी बहन से ब्याह कराने का कुछ समय बाद बाप बेटे घर में इकट्ठा हुए तो देखते क्या है कि वहाँ एक तीसरा लड़का और मौजूद है दो उनके सा� ब्राह्मण उसका लड़का और ब्राह्मणी बड़ी सोच में पड़ गए। देव योग से हुआ क्या कि लड़की को सांप ने काट लिया। वो मर गई। उसके बाप, भाई और तीनों लड़कों ने बड़ी भाग दौड़ की। जहर झाड़ने वालों को बुलाया पर कोई नतीजा ना निकला। सब अपनी अपनी करके चले गए। दुखी होकर वे उस लड़की क तीनों लड़कों में से एक ने तो उसकी हड्डियां चुनली और फकीर बनकर जंगल में चला गया, दूसरे ने राख की गठरी बांधी और वहीं झोपड़ी डालकर रहने लगा, और तीसरा योगी होकर देश-देश घूमने -देश लगा। एक दिन की बात है, वो तीसरा लड़का घूमते-घूमते किसी नगर में पहुंचा और एक ब्राह्मणी क कि उसके छोटे लड़के ने उसका आंचल पकड़ लिया। वो ब्राह्मणी का आंचल छोड़ नहीं रहा था। ब्राह्मणी को बड़ा गुस्सा आया। उसने लड़के को झड़क मारा। फिर भी वो नहीं माना। तो उसने उसे उठाकर जलते चूल्हे में पटक दिया। लड़का जलकर राख हो गया। ब्राह्मण बिना भोजन किए ही उठ खड़ा हुआ। उसने कहा जिस घर में ऐसी राक्षसी हो उस घर में मैं भोजन नहीं कर सकता। इतना सुनकर वो आदमी भीतर गया और संजीवनी विद्या की पोथी लाकर एक मंत्र पढ़ा। लड़का जीवित हो गया। ये देखकर ब्राह्मण सोचने लगा कि अगर ये पोथी मेरे हाथ पढ़ जाए तो मैं भी उस लड़की को जीवित कर सकता हूँ। इसके बाद � जब रात को सब खा पीकर सो गए तो वो ब्राह्मण चुपचाप पोथी लेकर चल पड़ा। जिस स्थान पर लड़की को जलाया गया था, वहां जाकर उसने देखा कि दूसरे लड़के वहां बैठे बातें कर रहे हैं। इस ब्राह्मण के कहने पर कि उसे संजीवनी विद्या की पोथी मिल गई है और वो मंत्र पढ़कर लड़की को जीवित कर सकता है उन अब उसके पीछे वे लोग आपस में झगड़ने लगे। इतना कहकर बेताल बोला, राजा, बताओ कि वो लड़की किसकी स्त्री होनी चाहिए? राजा ने जवाब दिया, जो वहां कुटिया बनाकर रहा उसकी। बेताल ने पूछा क्यों? राजा बोला, जिसने हड्डियाँ रखीं, वो तो उसके बेटे के बराबर हुआ, जिसने विद्या सीखकर जीव वो बाप के बराबर हुआ जो राख लेकर रमा रहा वही उसका असली हकदार है राजा का ये जवाब सुनकर बेताल फिर पेड़ पर जा लटका राजा को फिर लोटना पड़ा और जब वो उसे लेकर चला तो बेताल ने तीसरी कहानी सुनाई टंडन प्रस्तुति लिब्रा मीडिया ग्रॉप